सहित श्रमणा आए और फिर उनको भगवान को उन्होंने प्रेम के साथ वंदना यदि भगवान ने उनकी वंदना हाथ जोड़ते रहे भगवान ने उनके सवनों में किया संत कुमारों के लेकिन संत कुमार तो भगवान राम को कोई एक राज राजा या एक क्षत्रिय एक मानव माता नहीं देखते उनको भगवान देखते हैं लेकिन भगवान अपने आप को एक पुरुष के समान संसारी पुरुष की तरह से प्रकट करते है राजा की तरह से छतरी का जो धर्म है उस प्रकार से सनत कुमार के सामने प्रस्तुत होते हैं उसी प्रकार को उनका आदर करते हैं तो और सनत कुमार ने फिर भगवान को वंदना की और वंदना करके उस प्रकार की स्तुति करके और फिर वो चले गए कैसे चक्कर चले गए अति अभी बरफ आए अति अधीश उनका बर था वो उनको मिल गया और जब मिल गया तब चले गए शिक्षक वर क्या था जो बीच में भी उनको चले प्रेम भगत अनुपाइणी देहू ये कहते रहे वर ये कि देहु भगत रवि रघुपत पावनी इसे जो बार बार भगवान से मानते रहे ये उनका अभीष्ट वर था ये अभीष्ट बर प्राप्त करके सनत कुमार चले गए मैंने भगवान ने ये अभिष्ट बर दिया नहीं लेकिन उन्हें मिल गया तो यहाँ कभी वर्णन इस प्रकार का नहीं है कि जब उन्होंने इस प्रकार से वंदना की तो भगवान ने उनको एवं मस्त कहा ऐसा नहीं आगे करके देखते हैं कि जब ने भगवान की वंदना की प्रार्थना बहुत की तो भगवान ने एवं मस्त भी कहा तो पागभिंडे तो योग मस्त हुई लेकिन सब जगह योग मस्त नहीं है वैसे अगर बीच में पूर्ति करें तो अपने मन से नहीं मान सकते भगवान ने वो मस्त कह दिया लेकिन कहना दो प्रकार का है उनका एक तो मौखिक रूप से कहें दूसरा मानसिक रूप से कहें तो कभी कभी भगवान अपने मन से भी कह देते हैं मुंह से नहीं कहते हैं लेकिन सुनने वाले को देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है जब मुंह से कहेंगे फिर उसको सुनाई देगा कि हम मन से कहेंगे तो भी सुनाई दे जाएगा तो जब देखते हैं कि मन से हम कहते हैं सुनाई दिया जाता है तब फिर मन से ही कह देते हैं और फिर जाता है जहां देखते हैं कि मन से हम कहेंगे नहीं सुनाई देगा भगवान शोर से बोलते हैं रे मस्तू स्ना बात अलग अल अलग लोगों की देखना पड़ता है तो ये सब जगह होती जैसे बात थोड़ी होती है सबकी बात अलग अलग जिस प्रकार की व्यक्ति है उसी प्रकार से उसी स्तर से बात की जाती है उसी प्रकार को व्यवहार किया जाता है ऐसे करते हैं कहीं कहीं इस प्रकार से जहाँ पर आप देखें लंका में देखते हैं भगवान जो है मित्रों के चरणों में वंदना करके रावण श्री प्रारंभ करते अब वहां वंदना करके जब बिक्र को कहीं तो आसपास किसकी वंदना करें तो उन्हें आपने हृदय में चित्रों की स्नरण किया और स्मरण करके उनकी वंदना कर ली और शुद्ध करने लगे अगर जहां कहीं भी जैसे चित्र तो दाद में हैं तो वहां बिक्रे हैं बस एक तो हैं दूसरे बित्रें तो आप भगवान उनके भी स्वयं करते हैं उन वंदना करते हैं कोई मन में नहीं कर लेते बैठे सब हैं मन में वंदना कर ली पैसा नहीं करते वहां पर प्रकट रूप में सबकी वंदना करते हैं तो सबके समय समय पर अवसर असर की बात है कि किस प्रकार को करते हैं इसलिए यहां पर भगवान ने जब बार बार सनक कुमारों ने भक्ति की प्रदान मांगा तो भगवान ने भी मनी मन से दे दिया कहा ठीक है तुमको अब ये भक्ति ही प्राप्त होगी तो और तीसरी बात का ये कहना है कि चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो ब्रह्म भाव में हो तेरी भी भक्ति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए बिना भक्ति प्राप्त किए ये ब्रह्मज्ञान भी टिकता नहीं देखो ज्ञान शिक्षा नहीं सीखने के माने ब्रह्म ज्ञान का फल तब है जब ब्रह्म भाव निरंतर बना रहे चित्र निरंतर परमात्मा नहीं बना रहे तो तो उस ब्रह्म भाव का आनंद और मुक्ति का आनंद मिलता रहे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी उसे भुला दे और प्रशंसारण पड़ जाए हाँ फिर जनता में पड़ जाए तो फिर वो आनंद ब्रह्म ज्ञान का जन्म हो वो व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता इसलिए परमात्मा का दर्शन करें अनुभव करे, करे सुबह में ये चितना ये साक्षी है आत्मा है परमात्मा है परमात्मा है ब्रह्म है सब देख ले अनुभव कर ले उसमें लेकिन उसके बाद में अपने चित्त को उसी में स्थापित रखे ये चित्र स्थापित उसी में रहेगा तो तब रहेगा जब उस तत्व में परमात्मा तत्व में प्रेम होगा चित्त में जब ये प्रेम आ जाए ही परमात्मा तत्व परम प्रेमक स्वरूप है इसी में हमें स्थित रहना चाहिए ऐसे करके निश्चय कर लेता तब उसमें स्थित रहता और उष् का नाम भक्ति हो जब ज्ञानी पुरुष का भी चित्त परमात्मा में निरंतर लगा रहता है तो वो ज्ञानी वित्त उस चित्त की निरंतरता के कारण से भक्त हो गया तो अब में से भक्ति शब्द का न भी प्रयोग करें तो भी करते हैं कहीं कहीं जो हो जहाँ आता तो बहुत नहीं करते तो ज्ञानी लोग ज्ञान की बात ज्यादा करेंगे भक्ति की बात कम करेंगे लेकिन उपेक्षा नहीं करेंगे भक्त लोग भक्ति की बात ज्यादा करेंगे ज्ञान की बात कम करेंगे लेकिन ज्ञान की उपेक्षा नहीं करेंगे ऐसे करते <coughs> तो हैं। तो जैसे विवेक चिरावणी में देखते हैं तो ज्ञान की बात बहुत लेकिन बीच बीच में भक्ति भी है प्रारंभ ही कहते हैं कि देखो तो इस ज्ञान की प्राप्ति में भक्ति जीव हो एक प्रधान साधन है विवेक परिराग सक संपत्ति मोमुख इन सबका वर्णन करते हैं और फिर उसके बाद भी ये भी कहते हैं कि तो देखो तो परमात्मा के निरंतर चिंतन करना और उसमें भक्ति होना ये भक्ति है उसमें उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने में विशेष सहायक है आगे चल करके भी जहां आती है ज्ञान के प्राप्त करने में साधनों में तो बीच बीच में भगवान का निरंतर स्मरण बार बार स्मरण बार बार भक्ति इसको बोलते रहते हैं कि भक्ति का आश्रय लेकर ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे ऐसी करके ये ज्ञानी है ये ब्रह्म भाव में स्थित हैं तो अभी ये भक्ति चाहते हैं तो वो भक्ति भगवान ने इनको दे दी तो सनत कुमार अब परमात्म भाव में स्थित ब्रह्म ज्ञानी भी है और अंत भाव में स्थित होकर के भक्ति भी हो गए अन्न भक्ति प्राप्त हो गई उनकी प्रकाश जब ये प्राप्त हो गई तो वे ब्रह्म भवन शनका दिए ये शन का है अपने ब्रह्म भवन के लिए क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोग जो है यही उनका वासस्थापित ब्रह्मा जी तो ब्रह्म लोक में रहते हैं सरस्वती भी ब्रह्मलोक में रहती है नारद जी भी ब्रह्मलोक में रहते हैं शनद कुमार भी ब्रह्मलोक में रहते हैं जब ये आते हैं तो ब्रह्म लोक सही आते हैं आते हैं सबसे मिले जुले बातचीत की और अपने वर्त करके अपने घर चले गए ऐसी तुलसी राशि ऐसी करके मानते हैं सरस्वती जी और उसके बाद अयोध्या आने आकर के मंत्रालय बुद्धि को फैल गई और बाद में क्या हुआ बाद अपने ग्रह्म लोग तो ऐसे करके ये ब्रह्म लोक से आते जाते रहते हैं शरत कुमार भी ब्रह्म भवन शन का दि क्योंकि ब्रह्म जी के ही पुत्र हैं उन्हीं के दंत के शब्द हैं तो सत्यता पुत्र आदि शब्द ही ब्रह्म लोक में ही बात करते हैं वहीं से आते हैं वही चले जाते हैं। अब ये भक्ति की बात है पढ़ा नहीं तो आपसे पूछे लोगों की रास्ता बता है ट्रेन जाती है कभी वहां जाती है प्रो कौन से फ्लाइट जाती है ये सब बात है नगे देखिए हो कान कर तो भाँ, भाँ, भाँ। जो सरमा सुतताएं श्रीताई प्रभु मुखिकर घोषित कलपना अंतरिया प्रभु सब जाऊ का चोरता तब हनुमता दीन दयाल भगवंता नाथ दरस कथ भूषण जाए कष्ण दरक मन तथया जानू कति मोहर स्वभाऊ भर कहीं मही कठ मंतर दाऊ प्रभुवचन भरते जय कर्ण सुनु नाथ प्रणकार के अरण नाथनमो सन्देकशो सपनु शोकलमो केवल कृपाकुमी कृपानंदसंदो अभी दो क्या हो गया सनत कुमार जी आए और भगवान से मिले और वो चले गए अब दूसरी कथा तुम जब वो सब गए जब क्या हुआ तब कर् सन का अधिक विधि सिदाए सनच अब अभी समय बताते हैं जब तक शिकार्य बैठे रहे तब तक बीच में कोई नहीं बोला नहीं कोई कह रहे हनुमान जी हमें भी आज से सभी प्रार्थना करनी शनका कर रहे हैं क्या हमारी भी प्रार्थना समझे क्या हजी के मन में बार बार आ रहा था जब शंका आए और भगवान ने उनको प्रणाम किया और संतों की महिमा बोली भगवान ने तो भरत के मन में उसी समय जिज्ञासा पैदा हो गई कि संत लोग के बड़े होते हैं भगवान उनकी प्री कर रहे हैं सख्तों की प्री कर रहे हैं ये संत लोग कैसे होते हैं ये जानना चाहिए भगवान के नीचे लेकिन उस प्रश्न को बैठे हुए दबाए चुपचाप बैठे हैं बोले निको अब मानस में क्या क्या बातें चिप्पी चिप्पी सबके शब्द समझाई गई है कैसे कैसे क्या करना चाहिए तरीका क्या है ये भी वो भरत जी ही बोले तब कर तब कहते हैं जब तो इसलिए तुलसीदाल जी कैसे तो कह चुके सनकारी की तो बात तब हो गई थी लेकिन तुलसीदाल जी फिर कहते हैं सनकारि के लोग सिदाए तब भ्रातन रामचरण आए जब चले गए तब सदभा ने जब भरत में भगवान घर के वैसे में कुछ पूछना चाहते थे इसलिए भरत जी ने भगवान की कर्म में प्रणाम किया जब पूछें तो पहले प्रणाम करें तब तो जब भरत जी ने प्रणाम किया सबको घर उसके पीछे जितनी लाइन लगी हुई थी उनके छोटे लोगों की सबने प्रणाम किया पर भगवान को तो ये सब प्रणाम था उसके बाद और जब तो पूछने की बात आई तब ये श्रम इस प्रकार की सभ्यता है विधान इस प्रकार के है। से है तो ये कनताज्य के विध लोग सुधाये ये समय बता रहे जब जब और जो जब के विध लोग सुधाये तब ये बताने आप क्या कहते हैं पूछ प्रभु सकल सबूता ही तो आप भगवान से पूछना चाहते हैं तो सभी सब लोग सब्जा रहे छठ पर भी सकल सबूचा मैंने भरत जी के बाद बात भरत जी की थी भरत जी हनुमान जी की तरफ देखा है थे इसी बीच में अपना प्रश्न पूछने के लिए तो वो आपस तो में एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन पूछे कौन कहे भगवान से जब तक सभी लोग सब रहे हैं भगवान से पूछने के लिए एक तरफ दूसरी तरफ देखते हैं और किसी में ऐसा मार्ग सूत्र पाही तब के लोगों ने हनुमान जी की तरफ विशेष सूखी देखा उन लोगों ने आशा की हम लोग हैं भगवान राम से किस प्रकार की प्रश्न नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए हनुमान जी से पूछवाना चाहिए वही बात को चला उनको ये लगा कि देखो तो ये हनुमान जी जो हैं भगवान के साथ ज्यादा रहे हैं तो ज्यादा बातचीत इनकी होती रही ज्यादा नहीं करता है हम लोग इतने दिन चौदह वर्ष इनसे दूर हैं तो जब बहुत दिन तक तो कोई दूर रहे संकोच ज्यादा हो जाता है और फिर वो फिर उतनी बातचीत ज्यादा नहीं कर पाता है लेकिन जो साथ रहने वाला है वो तो ज्यादा बातचीत करने लगता है हनुमान जी को मैं आशा की कि ये जो ये है भगवान तो से अपने देखी भाषा में कह सकते हैं कि भरत जीत के ने सोचा कि हनुमान जी भगवान के लिए लगे हैं इन्हीं से है। तो ये कुछ हनुमान जी सरकार ऐसे नहीं लगे हुए कि जो अस आ जाए जाए ऐसे नहीं थोड़ा सा कुछ नीति ज्यादा ही है भगवान से बोल सकते हैं जब तो से तो कभी सकल सब चाहे कहीं कल मारू तो सुध काहीं और सुनील कहानी प्रभु मुक्त ये क्या चाहती है तो कहते हैं कि भगवान के मुक्ति की सुनना चाहते हैं जो सुन हो सकल धर्म हानि भगवान जो कुछ बोलेंगे तो सब धर्म अज्ञान ये जितने संशय है उन्ही का निवारण भगवान कुछ कुछ ज्ञान की बात सुनाएंगे कुछ शिक्षा की बात बोलेंगे तो भगवान अगर कुछ बोले कुछ कहें तो यहां इनका भी उपदीर्घ समय सुना जाए क्योंकि अभी समय न राज्य का कार्य है और न कोई और कहीं घर बाहर की कोई दक्षता है उपवन में यहां बैठे हुए हैं अभिशनक कुमार भी गए हैं वातावरण भी इस समय आध्यात्मिक है लौकिक नहीं है ये ऐसा अवसर है जबकि प्रश्न का किया जाना चाहिए आप देखते करने का भी विधान तुलसी बातें बहुत उसके जगह जगह रखा अरण्य कांड में देखा कि लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न करते हैं तो तब करते हैं बन में इतने दिन साथ रहे लेकिन हर समय प्रश्न करने की बात नहीं जब एक बार देखा भगवान ने लक्ष्मण जी ने भगवान जो है एकांत स्थान पर बचे हुए बैठे हुए हैं और प्रसन्न लिए और उसके साथ साथ काम भी नहीं निश्चिंत बैठे हुए सब बातें जब देख ली तब उनसे उनके पास गए और बैठ करके तब उनसे किया उनके निकट गए जाकर के सामने पहुंचे तब भगवान ने पूछा भाई क्या बात क्या चाहते हैं क्या कहना है सब लक्ष्मण जी उनके पूछने पर बताया ध्यान भी ये कहना चाहते हैं ये पूछना चाहते तो अब सभी जगह जो है ये है प्रश्न करने का एक तरीका बार, बार बार बताते हैं तो यहाँ पर ये इस प्रकार बताते हैं इस समय अवसर ऐसा अनुकूल अवसर है जबकि भगवान से प्रश्न को इसलिए ये सब भगवान से पूछना चाह तो जो शनि कहाने अंतर प्रभ सब जाना भगवान को अंतरिया है और वो सब जान गए जान गए कि मैंने ये लोग कुछ पूछना चाहते ये बात उनकी समझ में आ गई और ये भी देखा हाव भाव से ही पता लगा कि सभी लोग भरता जी हनुमान तो जी की तरफ देख रहे हैं हनुमान जी उनकी तरफ देख रहे तो भगवान की तरफ देख रहे इससे पता चल गया कि ये सब जो है कुछ न कुछ आगे चर्चा होने वाले पूछने वाले हैं ये बात लगती है तो भगवान ने इसे जान करके दूध का होता हनुमान दूधन पूछने गए कि हनुमान बताइए क्या बात क्यों डर घर है क्या कहना चाहते हैं ये प्रकार से और भी देखते हैं ये सब चीज ये बोलने का तरीका ये बड़े लोगों के सामने कि जब उनकी स्वीकृत मिले तब बोलना चाहिए ऐसे नहीं तो उनके पास गए तो राष्ट्रीय से बोलते चले आ रहे हैं बोलते चले आ रहे हैं दरवाजे से बोलते चले आ रहे हैं और उनके पास आकर के वह बोलने लगे ये कभी कान वहां देखते हैं कि जब विश्वामती जी के साथ भगवान राम है और विश्वामुखी जी के साथ सामिया जाते हैं और कुछ स्वीकृत लेनी है जैसे जनकपुरी में जाकर के गर्मपुरी की खानी है तो लक्ष्मण जी को जाके भगवान की रौना के तो लक्ष्मण की जनस्त्री देखना चाहते गया नगर है ये कैसा देखना चाहते हैं तो वरिष्ठ जी से स्वीकृति ले जाए तो जब उनके पास जाते हैं तो ऐसे ही जाते ही दरवाजी से पूछते जाए किए घर कहने आपसे पूछना है अभी जाना है दो सब शिक्षा के ऐसे तो दोनों जाते हैं वशिष के सामने खड़े रहे और जब वशिष जी कहते हैं उनसे की भाई क्या बात है क्या खड़े हो क्या कहना चाहते हो कब चले है भगवान रावण से कहते हैं कि लक्ष्मण में नगर देखना चाहते हैं और उसकी स्वीकृति के लिए हम है तब बस की उनको स्वीकृति तो देखो किसी जाती है ये सब जितना एकी केत है उसको एकी के हम बोलेंगे और व्यवहार में किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए छोटे बलों के साथ में वो सब अपनी भारतीय संस्कृति अनुकूल क्या है वो सब दिखा दिया हम इस कैसे हो और जैसे दूसरे दूसरे प्रकार का हो तो वो दूसरी बात है लेकिन अपने यहाँ किस के विधान व्यवस्था है वो सब दिखाएगा सच्चर ऐसी भरने भगवान के चरित्र ऐसी जब देखते हैं जब बन भगवान राम गए लक्ष्मण जी गए सीता जी गए तो वहाँ ग्रामवासमी स्त्रियाँ सीता जी से पूछने लगी आ? और सबका से सविका से पूछने ग्रामवासि लेकिन उनको भी सीता जी से पूछते हुए संकोच होता है जैसे तैसे करके उन्होंने पूछा सीताजी ने कहू की आदाश तो उन्होंने पूछा कि आपके साथी ये हैं? तो सीता जी ने कैसे उत्तर दिया आप समझ रहे हैं? तो जैसे समाधि उत्तर जी ने दिया ये पश्चिमी और भारतीय अपनी अपनी संस्कृति अलग अलग है तो यहाँ भारतीय संस्कृति तो उत्तर कैसे होता है और पश्चिमी तो कैसे होता है तो देखे देखते पहले उन्होंने उत्तर दिया तो पहले ये बताया कि देखो गौरवर्णित जो इस प्रकार के हैं जो हमारे देवर हैं मानी इसी से समझ जाना चाहिए और फिर भी उन्हीं तरफ भी खा नहीं सकते थे तो बहुत पता नहीं कहती होकर बाती अब ऐसे बताया बस हंकी हिमाचल से तो बच्ची वही है समझ लो तब ये जैसा बात करने के धर्म हो ये तुलसी राशि ऐसे नहीं कहते हैं जो कुछ समय की सभ्यता ऐसी थी तब ऐसे बोला जाता ऐसी सभ्यता था अब ये उद्धता है ऐसे अभी उसको सभ्यता को नींदेय रखें शास्त्र का अर्यन करें फिर उसकी अच्छा करें यह सबसे सुंदर रूप है खुद विचार किया हुआ हरी घास स्थापित किया हुआ सिद्धांत है उसको उखड़ गया है तो भी फिर इंटरनेट रखने की कोशिश करें फिर स्थापित करें और दूसरे लोगों के द्वारा नहीं अपने, अपने के द्वारा स्वयं उसका पालन करें तो फिर दूसरे लोग उसी से सीखेंगे कहने के तात्पर्त साथ हुआ ऐसा नहीं कि देखो जब पढ़ने लगे तो कोई कोई जो है वो हो थर्ड पर्सन में रामायण को पढ़ते हैं वो ऐसे थे वो ऐसे थे वो ऐसे, थे, वो ऐसे थे। नहीं रामायण को सच्च प्रसन्न में पढ़ो ये सब अपनी भी है गीता को भी सच्च प्रसन्न न पढ़ो अगर परमात्मा से सबसे उच्च स्तर पर जाना चाहते हो तो भगवान जैसे बोलते है, हैं गीता को भगवान जितना भी उपदेश देते हैं सच्च प्रसन्न देते कि समस्त सिद्धि रचना में तो नहीं से रही है समुद्ध नई इससे है समुद्ध नील हो जाता है सब जो मेरे रूप है ऐसे जैसे भगवान बोलते हैं बस तो उसी से ताका तो में करके गीता को पढ़ो भगवान ने सब भाव खाओ खो करके तो फिर गीता पढ़ो बात करो देखो कैसा भाव आता है गीता कर आपको तो कैसी बुद्धि देती है कैसा प्रकाश आता है कैसी शुभता होती है तो पढ़ने कभी ऐसे की भगवान ने ये थर्ड पर्सन में कहो कि एक भगवान कृषि थे और एक अर्जुन थे उन्होंने उनसे एक प्रकार से कहा न हमसेस का कोई मतलब और नुष्स का कोई मतलब न फर्स्ट पर्सन से न सेकंड पर्सन से ये थर्ड पर्सन की बात नहीं है ऐसे नहीं फर्स्ट पर्सन में ये शास्त्रों का अध्ययन करने का विधान इस प्रकार ऐसी करके यहाँ से कहते हुए कही है कहाता हनुमाना भगवान ने हनुमान ऐसी पूछा की हनुमान जी क्या बात है क्यों गरी कहना चाहते है जो पानी कहे तब हनुमान का तब कहना नहीं चाहते मैंने हनुमान जी भी तब तक नहीं बोले जब भगवान ने पूछा कि क्या बात है तब हनुमान जी बोलते हैं कभी जो रूप तब हनुमान का तब हनुमान जी ने आज जोड़ कर सुनकर कहा सुनो ने दयाल भगवान का ये संबोधन हे भगवान आप तो दिनों के दयालु तीनों पर दया करने वाले हैं आपसे ये कहना है कि नाक तो भरत, दगन, भरत कुछ पूछना चाहिए भगवान भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इसलिए वो स्वयं न पूछ करके हमसे कहलाना चाहते है कि कह रहे तो, तो नाक तो भरत कच्छ पूछना चाहिए और प्रश्न करके मन सबूत यहाँ कहको प्रश्न करते, तो तो करते जी भरत जी संछ कर अब इसमें भरत का जो चरित्र है भरत का स्वभाव किस प्रकार का है उसमें यहाँ पर भी एक बार फिर उसमें एड करें जब देखते हैं तो वहाँ अयोध्या भरत जी आते हैं मिलते हैं किस प्रकार भगवान के पास जाते हैं कैसे बात करते हैं कैसे उनका बोलना चलना तो भरत का व्यक्तित्व एक ढेर प्रकार का व्यक्तित्व है और भगवान से उनका जो सम्बन्ध है भक्ति का और भगवान का संबंध है सेवक क्षेत्र का संबंध है लेकिन एक विशेष प्रकार का उनका सम्बन्ध है उसका चित्र ही भिन्न प्रकार का है उसमें तो भरत जी भगवान से अत्यधिक संकोच रखने वाले हैं संकोची स्वभाव भक्त का बहुत है जी ने जब बात हुई सुनंदा जी के तब इसी बात को उन्होंने दोहराया विशेष रूप से ध्यान दिलाया तो आगे देखो भक्त बड़े ही संकोची है और संकोच में अब देखो वो संकोच वाली बात यानी कि चलिए ना कुछ पूछने चाहिए और प्रश्न करके मनुस्त आई कोई कोई समझते कि संकोच जो जो है अगर हम संकोच ही करते रहेंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसे नहीं संकोच जरूर हो करना चाहिए संकोच अच्छा है संकोच मने व्यक्ति अपनी उस मर्यादा में रहता है सीमा में रहता है संकोच नहीं है तो फिर संकोच की बिना क्या हो जाएगा उद्दंडता हो जाएगी एक उद्दंडता है जिसमें संकोच उधता दुर्बण है संकोच तो ये कहते हैं जो प्रश्न करके मन सभी तब आई और तुम जान नोर सुधाऊ अब इसको उत्तर भगवान कहते हैं अब जैसे हनुमान ने भगवान से बोला यज्ञ है धरत लेकिन भगवान भी सीधे धरत नहीं कहते जी से उनके बोला तो भगवान की हनुमान जी से के देते हैं इस प्रकार से कैसे ये शिव तुम जा नहीं पति कि भरत में नहीं कश्मीर चाहू कि तुमने भरत में हमें क्या अंतर तुम तो जानते हो भले प्रकार जो भरसव हम हमारे भरत में क्या अंतर है दोनों गुरु ही देख लो जो रंग कुमारा सोरंग जैसा हमारा हूं तैसा जैसे हम कैसे ये इसमें तो हमने उनमें क्या अंतर ये जैसे जी अनुपत्ति वही परमात्मा तक कुछ ग्यारह होता रहे ये परमात्मा है वही राम है वही भरत है वही परमात्मा लक्ष्मण है वही परमात्मा सतगन है वो चार भी होकर के परमात्मा सतगन होकर के प्रगट हो गए तो कई एक अलग अलग, अलग कहने तथ्य तो भी प्रश्न के प्रत्यु भी एक है और भरत भगवान राम को भी तो भी एक है तो भगवान ने कहा कि भाई भरत और यहां कहने का हम था हम अंतर कोई नहीं है कि मैंने भेदभाव नहीं है आपस में परम प्रेम इसलिए कभी कोई शिखाव चुराव की बात नहीं तो भगवान तो तो को हम तो अन्य से योगी कहते हैं कि भक्त की क्या जितने भी भक्त हैं उन भक्तों से हमारा कोई दुराव छुका नहीं आप याद करो जब नारद जी मिले उनको भगवान को करे और नारद जी ने भगवान से बोला वहां पर जबकि वो हो कम पास उनके पास हुए थे वहां कि नानक जी के पास भगवान पहुंच गए थे किारने के बाद तब तो नारद जी जब वहां पहुंचे नारद जी ने बड़ी प्रार्थना तो भगवान से की और उनसे कहा कि भगवान ये प्रदान चाहते हैं भगवान चाहते हैं भगवान ने सिखा तो भगवान ने क्या बात है हमारे तो हमारे में कोई छिपाव दुराव की बात ही नहीं है संकोच कर क्या बात बोलो क्या कहते।, तो कहते हैं तो बात नहीं भगवान कहते हैं कि देखो भक्तों से हमें किसमें दुराव छपाओ में और भक्तों को मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये भगवान बोलते थे भक्त हैं वो जो चाहते हैं वो सब हम देखिए कुछ ऐसी वस्तु हमारे छिपा के रिजल्ट है कि घर अगर कहें कि यह दे तो हम न दी सकते हैं अगर घर को चाहें हमें ज्ञान चाहे ज्ञान भी वे दें भलती कहें हमें प्रेम देते तो प्रेम निवेद भगवान कहे समर्थ भाव देते तो समस्त भाव दे दो संकट के लिए भगवान कई ऐसे बोल देते हैं कैसे भर जिसे हमारा घर में किसी प्रकार का ग्रव स्वभाव भेदभाव नहीं तो सुन कर वो दचण करना भगवान ने ऐसे बोल दिया भक्त को तो समझोगी बहुत ही महानता उनकी भरत की होगी की जी बड़े गतिगत हो गए देखो भगवान हमको कैसे है। तो हम है। बोलते हैं कोई लंकर नहीं समझ तो हमसे मानते हैं उस प्रकार का होगा भरत होगा अब भरत जी जो हिम्मत फलिए अब स्वयं बोलते हैं भगवान का अब बीच में हनुमान जी हट जाते हैं भरत जी जो बोलते हैं उसको कहते हैं कहते हैं कि शुभ प्रभु बचें भगवान इतना कहा भरत का ही करना भरत जी भगवान के कान पक और कहा कि सम नाथारत हरणा जो आपके शरण आते हैं कि तुख को दूर करने वाले हैं आप भगवान ही आप कृपा करके उसने हम कहते क्या कहना हम चाहते वो बताके हैं जो कहते तो, तो तो हैं ना में संदेह सचु सपने शोक नमो कहता हूं यह नहीं हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, को हैं को को तो हमको कोई संदेह है शंका है ज्ञान है इसकी कोई बात नहीं कुछ नहीं और सपने शोक न शोक है न अपने भी नहीं मैंने बिल्कुल दुःख तो सब समाप्त नहीं है बस केवल कृपा तुम्हारे के ये कहते हैं ये भगवान की कृपा है कृपा नंदो सं आप कृपा विधान है आप इस प्रकार की कृपा करने वाले भगवान आपकी कृपा से हमारे ही हमारे अंदर ये विवाद सबके सबसे मौजूद हो अब ये शोक और मोह और ये संदेह ये सब जैसे सब आज अपने सबका इसलिए है उसी के तो मैनो अनुपाप सब प्रकाश होता काम हुआ हो एक सब तो मैंने पश्चिता यहाँ एक सब की दृष्टि आ गई हर घर तरह भेद दिखने लगा अभेदृष्टि यहाँ उत्पन्न हो गयी जैसे भगवान ने बोल दिया हमारे भक्त में क्या भेद कि ये अभेदभाव भाव भक्त को में लगा जहाँ भगवान का भेदभाव हमारा भी अभेदभाव तो वहां फिर वहां कहां से हो फिर कहा कि तक भेद है तब तक, तक सुखमोह है तक अभी त्याग ज्ञान है देश में भी बुद्धि अटकी हुई है तो संसार भी है और तो दुख भी है और देश की स्थिति में आ गए समस्व भाव गया परमात्म की स्थिति सर्वत्र हो गई कि सर्वत्र परमात्मा ही है उसके अंतरिका कभी कि मोह दूर हो गया और मोह ही भी सकता मोह समाप्त मोह समाप्त हो गया तो दुख भी समाप्त हो गया जुख तो लोहे जी में जब तक मोह रहेगा तब तक दुख भी होता हो गया तो दुर्गी ये एक प्रकार सबके सत्कर्म हो गए तो इसलिए खंडी भी कह दिया प्रकार की स्थिति आ गई तो सारा सब विश्व में ज्ञानियों को यह स्त्री प्राप्त होती उनका एक को प्राप्त हो जाता है तो उनका लोह दूर हो जाता है शुभ दूर हो जाता है या नाम सिर्फ मानस में भी लोह दूर हो गया शुभ दूर हो गया लेकिन कैसे दूर हुआ केवल कृपा तुम्हारी ये भगवान की कृपा से भगवान की कृपा सांधु भी है उन्होंने कृपा की तो समस्त तो दृष्टि आ गई और ये प्रश्न अब इसके बाद देखिए तो पहले ये कहने के लिए कि किसी प्रकार का वो भाव, वो किसी प्रकार की शंका नहीं है शंका का कोई प्रश्न नहीं प्रश्न दूसरे प्रकार का है प्रसंग वो आगे बताते हैं कि देखें कल जिसमें प्रश्न चाहिए है कि समतों के लक्षण क्या है वो यद्यपतों के लक्षण सब जानते हैं कहते हैं क्षमतों के लक्षण को तो शास्त्रों में सब जगह जगह भाई जगह जानते ही तो, लेकिन हम तो संतों के, के लक्षण आपके मुख से सुनना चाहते हैं तो जैसे ये कल बात आएगी यही बड़ी मात्रा बात आप कि जानते हैं कि ये काम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा पे भी कही वो तो हम जानते हैं ये उपने समय पढ़ाओ उसने समय पढ़ा जी पढ़ा जहां पढ़ा वहां पढ़ा लेकिन अब हम ये आपके मुख से सुनना चाहते हैं ये क्या बात है इसमें पुष्ण इस तो प्रकार से जो अंतर है वो बात इस तो प्रकार भक्ति क्या है वो तो सब जानते हैं नारद भक्त सूत्र भी पढ़े बहुत पढ़े लेकिन कोई भक्त मिला उसी भगवान की भक्ति में ही डूबा हुआ है तो उससे कहेंगे कि भाई वैसे तो भक्ति के लक्षण हमने बहुत सुने बहुत पढ़े लेकिन आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि भक्ति क्या व्यक्ति जैसे भगवान शंकर भी अगर ऋषि यहां गए तो अगस्त ऋषि तो भगवान की कथा भी सुनाते हैं लेकिन वो भक्ति तत्व क्या है पैसे क्या है तो इनको ये लगा कि तो भगवान शंकर के समान को कौन होगा कि तो परम भक्त भगवान इनसे ज्यादा भक्त हाँ कौन होगा तो भविष्य कहा कि भक्त आ गए और इनसे पूछो कि भक्ति क्या होती है तब तो फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई भगवान ये बताएगी कि भक्ति कुछ करती है आपके मुख सुनना चाहते हैं तो इस्तेमाल में नहीं था अगर कृषि भक्ति पहले पता ही नहीं थी भक्ति नहीं व्यक्ति प्रथा का इस्तेमाल है वो जानते ही लेकिन जब शंकर मिले और परम भागवत भक्त मिले तो उनको लगा कि उनके मुख से पूछना चाहिए भक्ति पीछे ऐसे ही भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं कि तो ये क्या है इस प्रकार के ये संकल्प लक्षण क्या है हमारे रूप से